हरिओम आज 14 जनवरी 2021 गुरुवार मकर संक्रांति का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, है सब हम लोग श्रीमद भागवत गीता पर आधारित कार्यक्रम पिछले दो सप्ताह से आरंभ कर चुके हैं और पिछली बार हमने प्रथम अध्याय का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था प्रथम अध्याय जिसको हम अर्जुन विषाद योग के नाम से भी जानते हैं उसका अध्ययन किया था जो वर्तमान हमारे जो अध्ययन श्रृंखला है वो अभिनवगुप्त पादाचार्य द्वारा जो गीतार्थ संग्रह नाम से साहित्य है उस पर आधारित है पिछली बार हमने जाना था कि ये शरीर ही कुरु क्षेत्र है कुरु यानि इंद्रिया क्षेत्र यानी ये शरीर यानी महाभारत का जो पूर्ण युद्ध है वो हमारे भीतर ही होता है धर्म यानी मनुष्य के कर्तव्य तो धर्म क्षेत्र भी यही है शरीर जहाँ इन कर्तव्यों का पालन होता है जैसे हमने जाना था कर्तव्य एक सांसारिक कर्तव्य होते हैं जिनमें हमें घर परिवार शरीर पालन पोषण और जो हमारी जो ऋण हैं परिवार के प्रति पिता माता के प्रति समाज के प्रति देश के प्रति उन ऋणों का भुगतान करने के लिए हम वो समस्त कर्तव्य करने के लिए बाध्य होते हैं और दूसरा हमारे एक जो सर्वोच्च कर्तव्य है वो है इस जीवन को सार्थकता देना यानी आत्मबोध तो इन दोनों कर्तव्यों का क्षेत्र भी हमारा शरीर है एक कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है जिसके भीतर ये शाश्वत लड़ाई हमेशा चलती है। हमारे भीतर भी एक अंतरात्मा रूप से कृष्ण विराजित हैं जो सदैव सत्य की राह दिखाते हैं हमारा मन सदैव उन चीजों की ओर आकर्षित होता है जो इंद्रियों को अच्छी लगता है विवेक और बुद्धि मन से उत्तम है विवेक सदैव सन्मार्ग दिखाता है अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने का सुनने की प्रेरणा देता है और यही कौरव और पांडवों का युद्ध है तो इन बातों को हमने पिछली बार संक्षिप में समझा था और इस युद्ध क्षेत्र में दोनों तरफ सेनाएं हैं और हम अपने आप को सदा कठिनाई में महसूस करते हैं कि हम किधर खड़े हैं। विवेक पांडवों की तरफ लेकर जाता है तो मन कौरवों की तरफ ले जाता है क्योंकि जो तात्कालिक सुख है जो इंद्रिय जन्य सुख है वो उस तरफ ज़्यादा हैं जहाँ मन ले जाता है आध्यात्मिक सुख परमार्थ जीवन के सार्थकता उधर है जहाँ विवेक ले जाता है इन दोनों के बीच की लड़ाई ही महाभारत है ये हमारे बीच हमारे अंतरमन में हमारे अंतस में हमारे चित्त में सदा चलती रहती जो कृष्ण हैं वो चेतना है चैतन्य है उन्हें हम कृष्ण चैतन्य भी कहते हैं ये उनका पर्सोनिफिकेशन है न व्यक्तिकरण है जो हम हमारी चेतना को कृष्ण के रूप में देखते जो अंतरात्मा की आवाज़ है जो सत्य का दर्शन है जो हमारे चित्त के कर्मों के कारण चित्त की कलुष्टता के कारण हमें स्वयं स्पष्टतः प्रतीत नहीं होता अंतरात्मा की आवाज़ हम सबको आती है लेकिन चित्त की कलुषता उसे छुपा देती हम जानते हैं कि सही क्या है फिर भी हम उसको नहीं मानते तो प्रथम अध्याय में युद्ध घोष होता है भीष्म पितामह हृदय विदारक शंखनाद करते हैं उसके बाद पूरी सेना शंखनाद धौड़ नगाड़े मृदिंग बजाते हुए भयंकर शोर करते इसके जवाब में कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते हैं फिर भीम पौंड शंख बजाता है और इस तरह पूरी पांडव सेना भी अपना युद्ध नाद करती ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है क्योंकि इससे किसी का सीधे सीधे कोई हनन नहीं होता लेकिन इससे सेना का मनोबल बढ़ता है और सामने सामने वाली सेना का मनोबल कमजोर किया जाता है ऐसा करने के लिए युद्धनाद किया जाता है। तो दोनों तरफ से युद्ध नाद होता है लेकिन उस समय अर्जुन कमजोर पड़ने लगता है। और कृष्ण को कहता है कि हे मधुसूदन मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दो उस समय वो युद्ध को आरंभ न करने के लिए संकेत देता है कि अभी युद्ध को थोड़ी देर आरंभ न किया जाए इसके लिए वो अपने धनुष बाण को ऊपर उठाता है जब दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का पहुंचता है तब कृष्ण कहते हैं देख लो तुम्हें किनसे युद्ध करना है उस समय उसे मोह जागृत होता है और वो इन सब से युद्ध करने के लिए मना कर देता है कि मैं कैसे युद्ध करूं जिन लोगों की मैंने पूजा की है और जिन लोगों के लिए मैं ये धरती का राज्य चाहता हूं वही लोग मेरे विरोध में खड़े फिर इनको जीतकर मैं कौन सा राज करूंगा तो ये कठिनाई हम भी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने भीतर महसूस करते हैं सोचते हैं अगर मैं सत्य के राह पर चला तो धन दौलत साथ छोड़ देगी घर वाले नाराज हो जाएंगे बच्चे नाराज हो जाएंगे के राह पे चला सारे घर परिवार के लोग तो खुश रहेंगे लेकिन मेरी अंतरात्मा नाराज हो जाएगी मेरा विवेक नाराज हो जाएगा इस तरह मनुष्य सतत उस अर्जुन के विषाद को स्वयं महसूस करता है, ये सत्य और उस समय एकमात्र कृष्ण या आपकी अंतरात्मा जो कृष्ण है वो सन्मार्ग दिखा सकती है वो मार्ग दिखा सकती है जो शाश्वत है सनातन है और ईश्वरीय है और जो हमारे लिए श्रेय है जो हमारे लिए गौरव है वो मार्ग दिखाते क्योंकि कई मार्ग ऐसे हैं जहाँ पर हमें दुविधाएं होती और ये दुविधाएं एक दिन नहीं होती पूरे जीवन भर चलती और जिसे इस कृष्ण के मार्ग के अनुसरण करने का आत्म बल प्राप्त तो हो जाता है जिसे इस बात का साहस उत्पन्न हो जाता है कि मैं कृष्ण को के बताए इस मार्ग पर चलूंगा उसके लिए पूर्ण जीवन सार्थक हो जाता है। अब हम यहां पर द्वितीय अध्याय की शुरुआत करते हैं जिसे सांख्य योग के यहाँ पर कृष्ण जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को सांख्य कहा जाता है या अद्वैत का ज्ञान है और ये कृष्ण के द्वारा पूछे गए प्रश्नों और अवसादग्रस्तता के उत्तर में दिया जाता है कृष्ण कहता है अर्जुन पहले तो अर्जुन कहते हैं कि जो गुरुजन हैं इन्हें मारकर जो मेरे वडिल हैं जो दादा जी हैं पिता हैं काका हैं मेरे भाई लोग हैं इन लोगों को मारकर मुझे कौन सा यश मिलेगा ये लोग तो निश्चित पापी हैं इन्होंने पाप किए हैं मुझे दिखता है जानता हूँ मैं क्योंकि इससे युद्ध से पहले का इतिहास महाभारत का यही था कि इन लोगों ने बहुत छल किए थे बहुत पाप किए थे बहुत अनिति की थी तो कहते हैं हे कृष्ण इन्होंने तो बहुत छल किए हैं पाप किए हैं लेकिन अब हम जो करने जा रहे हैं वो तो उससे भी बड़ा पाप हो जाए कि जब हम इनको मार देंगे अगर इनको मारेंगे तो जो अगर मुझे राज्य भी मिलेगा तो क्या मिलेगा मात्र भोग ही तो मिलेंगे जो रक्त रंजित होंगे खून में सने हुए होंगे मेरे इन सब रिश्तेदारों को मारने के बाद इन बड़े लोगों को मारने के बाद जो मुझे भोग मिलेंगे क्या वे मैं भोग पाऊंगा ये कठिनाई कृष्ण के सामने दुविधा उत्पन्न कर देती लेकिन अब तक कृष्ण मुस्कराते रहे इसलिए वो कहता है कि मैं तो युद्ध नहीं करूँगा वो अपने धनुष बाण जमीन पर रख देते हैं और सिर नीचा करके रथ में बैठ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा स्पष्ट तरह बोल देते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा इन लोगों से युद्ध करने से बेहतर है कि मैं भिक्षा मांगकर कर खा लू भिक्षावृत्ति से मेरा पेट भर लूंगा मेरे परिवार का पेट भी भिक्षा से मांग से भर लूंगा लेकिन मुझे इन लोगों से युद्ध नहीं करना वो पापी हैं तो उन्हें मारकर मैं महापापी क्यों बनू युद्ध जब होता है तो हर वीर युद्ध में जब भाग लेता है तो पहली तमन्ना होती है कि मैं युद्ध में विजयी हूं और उसको इस बात का इस विकल्प का भी एहसास होता है कि मैं हार सकता हारने की संभावना हर कोई लेकर चलता है मरने की संभावना भी लेकर चलता है लेकिन उसकी अंतर इच्छा यह होती कि मैं विजयी हूं यानी उन दो में से एक विकल्प विजयी होने का हर योद्धा को प्रिय है और हारना या मरना किसी को प्रिय नहीं है यानी यहां पर हम एक गुण रहस्य को समझ रहे हैं कि जब आप दो में से एक विकल्प आपको प्रिय है और एक विकल्प आपके लिए अप्रिय है तब इसका मतलब है कि हमको कर्म फल में रुचि है कि क्या होगा उसमें रुचि है यहां पर उसे दोनों में रुचि नहीं है जीतूंगा तो अपने वड़िलों को और भाइयों को मारकर मैं बताऊंगा भी किसको कि मैं देखो राज्य कर रहा हूँ और कैसा कर रहा हूँ और अच्छा कर रहा हूँ आपको सबको सुख देना चाहता हूँ वो तो सब खत्म ही हो जाएगा और हरूँगा तो मेरे को कौन सा यश मिलेगा तो बेहतर तो यही है कि मैं या तो भिक्षावृत्ति करूँ या फिर मुझे निहत्ता ही ये लोग मार डाले मुझे मैंने रख दिया धनुष तीर नीचे मुझे नहीं लड़ाई करना ये चाहे तो मुझे मार डाले या मुझे जाने दें मैं चुपचाप चले जाऊँगा मुझे युद्ध नहीं इस वक्त कृष्ण जो अब तक बस इतनी ही बात बोले थे कि देखो किन से युद्ध करना है अब वो कृष्ण मुखर होकर अर्जुन को वो बात बताते हैं जो अब श्रेय का है वो कहते हैं कि ऐसे विकट समय में तुम्हें यह दुर्बुद्धि कैसे प्राप्त है? जो कठिन समय है उसमें सद्बुद्धि से ही हम उस कठिन समय को पार कर सकते किसी के जीवन में जब भी कठिन समय आता है तो घबराने से डरने से या भागने से हम उस समस्या का पार नहीं पाएंगे ये कृष्ण का सबसे पहला उपदेश था कि उसके लिए तुम्हें सद्बुद्धि चाहिए ऐसे विषम समय में तुम्हें ऐसी दुर्बुद्धि कैसे प्राप्त हुई जो लोग स्वयं मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं तुम उनके लिए उनके मृत्यु के मुख की ओर अग्रसर होने के लिए क्यों मोहित हो रहे हैं? क्यों मोहित हो रहे हो कि वो न मरे क्योंकि जो जन्मा है उसे मृत्यु तो अवश्य भाई हुई मरना ही है और वो लोग स्वयं युद्ध की इच्छा से यहां आए जो स्वयं मृत्यु को अपने गले लगाना चाहते तुमको उनके लिए शोक करना शोभा नहीं देता क्यों क्योंकि पहली बार तो तुम लड़ोगे चाहे नहीं लड़ोगे जो मृत्यु के मुख में जाने से मृत्यु देवता के मुख में जाने से तुम कोई किसी को नहीं रोक सकते फिर कृष्ण अर्जुन कहते हैं कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि वो हमें मारेंगे या हम उन्हें मार देंगे तो अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि न वो तुम्हें मारते न तुम उनको मारते हो जो जन्मा है वो स्वयं सदैव मृत्यु की ओर अग्रसर होता है तुम जो वचन कह रहे हो अर्जुन वो विद्वानों को शोभा देने लायक नहीं क्योंकि दो चीजें हैं आपके पास एक है आपका शरीर एक है आपकी आत्मा अब ये बताओ तुम किसका शोक कर रहे हो अगर तुम शरीर का शोक कर रहे हो तो ये शोक करने लायक नहीं है क्योंकि जो चीज अस्थाई है थोड़े समय के लिए है उसके लिए कैसा शौक करें जैसे अगर कोई मेहमान आपके पास आता है आता ही इसलिए है कि कुछ समय बाद चला जाएगा तो उसके लिए शोक क्यों करें जो जाने वाला है उसके लिए शोक क्यों करें ऋतुएँ आती हैं किसी को ठंडा अच्छा लगता है किसी को गर्मी अच्छी लगती है तो कितना भी मोह करो वो टिकती नहीं मौसम बदल जाता है जवानी किसको बुरी लगती है सबको अच्छी लगती है पर वो बीत जाती है तो वो कहते हैं कि इस शरीर से क्यों मोह करते हो यह शरीर तो नष्ट होने वाला है और जैसे ही ये उत्पन्न होता है नष्ट होना शुरू हो जाता है जैसे ही शरीर उत्पन्न होता है नष्ट होना आरंभ हो जाता है तो शरीर चूंकि दांशवान है इसके लिए तुम शोक मत करो क्योंकि ये शोक करने योग्य नहीं है दूसरी है आपकी कोर आपका अंतस आपका केंद्र जिसे हम आत्मा कहते हैं आपकी चेतना ये कभी नष्ट नहीं होती तो फिर इसका क्यों शोक करें जब जो नष्ट नहीं होती तो उसके लिए भी शोक करना उचित नहीं जब वो नष्ट होती नहीं तो तुम्हें दुख किस बात का यानी दो अस्तित्व के हमारे दो स्थित हैं शरीर और आत्मा शरीर कभी टिकता नहीं आत्मा कभी समाप्त तो होती नहीं तो फिर दोनों के लिए शोक करना अनुचित है यानी दोनों बातें हैं कि आत्मा अविनाशी है तो उसके लिए शोक क्यों करें शरीर विनाशशील है तो फिर हम उसके लिए भी शोक क्यों करें यानी शोक करना किसी भी विद्वान को शोभा नहीं देता वो कहते हैं कि इसे समझने के लिए ये समझो कि तुम्हारी इंद्रिया आंख नाक कान त्वचा जबान जो हमारी इंद्रियां हैं वो अपने विषयों की ओर जाती हैं और उससे सुख भी उत्पन्न होते हैं दुख भी उत्पन्न होते हैं मेरी उंगली अगर आँख को लगेगी तो दुख उत्पन्न होगा मेरी जबान पे कोई मीठी चीज आएगी मुझे सुख उत्पन्न होगा तो सुख और दुख इंद्रियों का कार्य है अब जब हम उन इंद्रियों के धर्म को अपना धर्म समझते हैं कि इंद्रिय सुख मेरा सुख है इंद्रियों का दुख मेरा दुख है तभी हम कर्म फल के भागी होते हैं वो कहते हैं कि इंद्रियों को अपने विषयों में लगे रहने दो जो कार्य करती हैं इंद्रिया उन्हें करने दो आंखें देखती हैं देखने दो जबान खाती है खाने दो तुम आत्मस्थ होकर उस इंद्रियों के जो सेतु है उस सेतु से अलग हो जाओ तीन बातें हैं संसार है आत्मा है और इन दोनों के बीच एक सेतु है एक ब्रिज है वो है हमारी इंद्रियां जो संसार का ज्ञान हमको देती है तो ये संसार के ज्ञान में ही सुख और दुख छिपे हैं तब तो ये सुख और दुख रूप से जो इंद्रियां हमें लाकर देती हैं उन्हें हम स्वयं के सुख और दुख के रूप में देखते हैं। यहाँ पर फिर एक रहस्यमय बात कि जब हम इस शरीर को अपना मानते हैं कि मैं हूं अपने परिचय को शरीर से ही जोड़े रखते हैं तो उस समय इन इंद्रियों के द्वारा लाए गए समस्त सुख दुख रूपी संवेदनाएँ और इंद्रियों के द्वारा किए गए समस्त कार्य ये हाथ पैर जबान उपस्थ पायु इनके द्वारा किए गए समस्त कार्य वो मेरे अपने कार्य हो जाते और इसीलिए कर्मफल से हम बंधते हैं इसको अपन एक छोटे से एक सांसारिक उदाहरण से समझ सकते हैं कि छत से एक बच्चा गिरा और आपने देखा उसको लपक लिया पकड़ लिया उस बच्चे की जान बचा ली आपने उछल के पकड़ लिया जब आप छत से स्वयं गिर रहे हो तो क्या खुद को पकड़ सकते हो खुद को छत से गिरते वक्त स्वयं को नहीं पकड़ सकते हु? किसी मित्र को पकड़ सकते हो बच्चे को पकड़ सकते हो कोई को भी पकड़ सकते हो खुद को नहीं पकड़ सकते क्यों क्योंकि जिसको आप पकड़ना चाहते हो आप उसी शरीर से जुड़े हो उसी शरीर से जुड़े हो इसलिए संभव नहीं है ऐसे ही जब हम इंद्रियों से जुड़े होते हैं तो इंद्रियों के साथ हम भी गिरते हैं जब इंद्रियां गिरती हैं तो हम भी गिरते हैं जब हम अपने आप को इंद्रियों से जोड़ के रखते हैं तो फिर हम मजबूरी से इंद्रियों के साथ गिरते हैं। और इसी को हम संसार में कर्म फल बोलते लेकिन अगर हम कहें कि इंद्रियां मेरा दृश्य है इंद्रियों को मैं देखता हूँ मैं आत्मस्थ हूँ तो जैसे हम उस बच्चे को बचा सकते हैं क्योंकि हम उससे अलग हैं हम उस बच्चे के शरीर से जुड़े नहीं हैं तो हम उस बच्चे को बचा लेते हैं तो फिर हम जब इंद्रियों को अपना स्वरूप नहीं जानते इंद्रियों के पीछे खड़े और इंद्रियों को इंद्रियों का काम करने दो जैसे कृष्ण इसको बोलते हैं इंद्रिया इंद्रियों में विषयों में बरतती हैं इंद्रिया अपने विषयों में रमती हैं तो उनको रमने दो तुम उसमें मत रमण करो तुम उससे अपने आप को अलग कर लो उस समय इंद्रिया और आप वैसी अलग हो गई जैसे वो बच्चा और आप तब आप उसको लगाम भी लगा सकते हो पकड़ भी सकते हो और उसके कर्भों से अपने आप को मुक्त भी रख सकते होने अगर आपका एक अपरिचित व्यक्ति छत से गिर रहा है आपने बचाने की कोशिश करी बच गया खुशी होगी आपको ना बचा तो भी कहोगे ठीक है मैंने मेरी कोशिश की मैंने अपना कर्तव्य किया नहीं बच पाया यहाँ पर आपको कोई कर्मफल है क्या कोई कर्मफल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि क्यों वो ना भी बच पाया तो आपका इंटेंशन आपकी इच्छा आपका उद्देश्य उसे बचाने का ही था लेकिन आप नहीं बचा पाए लेकिन उससे आपको क्या कोई कर्मफल लगेगा कोई कर्मफल नहीं होगा तो जब तक आप इन इंद्रियों के पीछे ऐसे खड़े हैं जैसे ये मैं हूं तब तक इन इंद्रियों के समस्त कार्य आपके अपने कार्य होंगे और वो कार्य आपको कर्म बंधन में बांधेंगे ही आपने जो भी काम करें उसके पीछे खड़ा हमारा उद्देश्य हमेशा ही कलुषित होगा जब तक हम इंद्रियों को अपना स्वरूप मानेंगे तब तक इंद्रियों के पीछे खड़े हम कर्म फल से मुक्त नहीं रह सकते क्योंकि उसके पीछे हमारा इंटेंशन हमारा उद्देश्य इस शरीर की रक्षा करना इस शरीर को सुख पहुंचाना अन्य शरीरों से अपने शरीर को अलग मानना अन्य शरीर की तुलना में स्वयं के शरीर को प्राथमिकता देना समस्त संसार में जब कोई लाभ हानि की बात होती है तो हम स्वयं के पक्ष में खड़े होते हैं। कि मैं जीतूँ मैं पाऊँ मैं अधिक सुख भोगू ये ही इंद्रियों के पीछे खड़े होना है हम सुख के पीछे दूसरे का सुख हो हम चाहते हैं कि इसके बजाय ये मुझे मिले ये तभी होता है जब हम इन इंद्रियों को अपना स्वरूप जानते हैं। लेकिन जब हम इंद्रियों को अपना स्वरूप न जाने हम जाने कि मैं तो चैतन्य रूप से हूँ उस समय भावना ये होती है कि समस्त संसार में जो भी आनंद उठा रहा है वो मैं ही तो उठा रहा हूँ किसी और के आनंद को मुझे तक लाने की क्या इस शरीर से इस शरीर तक लाने की क्या जरूरत है क्योंकि समस्त संसार में सभी प्राणी मेरे अपने मेरा अपना विकास है क्योंकि वो भी उसी चैतन्य के चेतना से चेतित हैं मैं भी उसी चैतन्य से चेता हुआ हूँ सभी लोग उसी अग्नि की लो में प्रकाशित हैं तो जब हमारा भिन्नता का भेद हृदय से शांत होता है तब हमें इंद्रियों की गुलामी नहीं करना पड़ता। जब हम इंद्रियों की गुलामी नहीं करते तो हमारे इंटेंशन हमारे उद्देश्य या हमारे कार्य करने के पीछे जो हमारी भावना है वो परिष्कृत हो जाती शुद्ध हो जाती तब हम वैसा कार्य करते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है जिसे कृष्ण चाहता है जैसा हमारी अंतरात्मा चाहती तो हमारी अंतरात्मा सदैव उसी रूप में हमारा कार्य चाहती है जिस रूप में हम विश्व को एक इकाई के रूप में देखें वैसे चाहती। कभी हम हम लोगों से हम जीवित लोगों से कई निर्जीव चीजें ज़्यादा बेहतर है कभी कोई कार का एक पुर्जा ऐसा नहीं सोचता मैं ज्यादा अच्छा हूं या मुझे अच्छा रोल मिलना चाहिए टायर कभी नहीं कहता कि मैं हम कब तक कीचड़ में दौड़ता रहा हूं अब थोड़े दिन स्टेयरिंग को बोलो वो नहीं कीचड़ में चलेगा मैं ऊपर बैठूँगा वो कभी ऐसा नहीं सोचता यही बात वर्ण के बारे में कि जब कृष्ण कहते हैं कि हमें जो कार्य मिला है नैसर्गिक रूप से उस कार्य को करने में ही गौरव है जो नेसर के रूप से आपको जो कार्य मिला है उस कार्य को करने में गौरव है यह ऐसा कहीं नहीं है कि किसको मुक्ति का अधिकार है और किसको मुक्ति का अधिकार नहीं ज्ञान ही मुक्ति देता है कर्म के बाद ज्ञान ही आपको मुक्त कर सकता है लेकिन ज्ञान कर्म आपको बंधन में जाने से रोकता है अगर आप ज्ञानी हैं जानते हैं सत्य को परमेश्वर के सत्य को तो जो भी कार्य करते हैं वो कार्य आपका ईश्वरीय कार्य हो जाता है इस बात को हम अधिक जितना चिंतन करेंगे ये बात उतनी ठीक से समझ में आएगी कि इंद्रियां हमें संसार और हमारे बीच में एक सेतु है इस सेतु में अब जब हम इन इंद्रियों को अपना ही हिस्सा अपना ही अंग मानेंगे तो इस संसार में किए जाने वाले समस्त कर्म मेरे अपने कर्म होंगे जिसकी मुझे जिम्मेदारी लेना होगी और जब हम जिम्मेदारी लेते हैं किसी कार्य की तो कर्म फल के भागी होते हैं क्योंकि हम उसके पीछे उठने वाले सुख को भोगना चाहते हैं हम उसके पीछे होने वाले दुष्कर्म को भी करना चाहते हैं अगर हम किसी और को मिलने वाला सुख स्वयं छीनना चाहते तो हम उसके पीछे होने वाले जो फल है उस पर भी बंधनकारक हो जाते यानी उस फल को स्वीकार करना हमारी मजबूरी हो जाती है लेकिन जिस वक्त हम इन इंद्रियों की गुलामी से मुक्त होते हैं उस समय इंद्रियां विषयों में अपना कार्य कर रहे क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो किसी वक्त कोई कार्य नहीं कर रहा आप उठ रहे हो बैठ रहे हो सो रहे हो सांस ले रहे हो खाना खा रहे हो जीवन में उत्पन्न होने से अंत तक कर्म करना ही है कोई ऐसा क्षण नहीं है जब हम कहें कि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा वो आराम कर रहा है वो सो रहा है वो पूजा कर रहा है ध्यान कर रहा है कुछ न कुछ तो वो सतत करता है उस समस्त कर्म की जिम्मेदारी वो व्यक्ति लेता है जब वो सोचता है कि काम मैं कर रहा हूँ जिस समय वो अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर देता है तो फिर वो उस कार्य की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती जैसे अगर मैं किसी के यहाँ नौकरी करता हूँ तो उसके दिए गए कार्य को करने से मुझे कोई कर्म फल नहीं होता जगह एक दुकान में एक नौकर को बोला कि वो रिश्वत दिया हो उधर जाके उस आए हुए उनको ये रिश्वत का पैकेट दिया हो जाके वो जाके अपना वो पैकेट दे के वापस आ जाता है क्या उस नौकर को कोई कर्मफल होगा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसने तो अपना मालिक का काम करा उसको जो कहा वो करा उनको बोला यहाँ गड्ढा खोद दो गड्ढा खोद दिया वहाँ पर कोई गिर गया लग गई तो वो तो वो मालिक की जिम्मेदारी जिसने बोला उसके यहाँ नौकरी कर रहा है वो तो ऐसे ही जब हम ईश्वर के आधीन उसकी इच्छा के अधीन कार्य करते हैं तो हम समस्त कर्मफलों से मुक्त हैं और जब हम कर्म फलों से मुक्त हैं तभी तो ईश्वर की ओर जा सकते कर्म का बोझ लेकर परमेश्वर में विलीन होना संभव नहीं इसके अलावा एक कर्म का बोझ और होता है जो हम कई जन्मों से करके आए हैं बहुत सारे इकट्ठे कर लिए अब चलो आज कर्म फल से मुक्त हो भी जाएं, तो पुराने कर्मों का क्या होगा जिनको अभी हमको और भोगना है अभी ज्ञान तो अभी पंद्रह दिन पहले मिला तो मैं तो अभी इतने वर्षों से पता नहीं क्या क्या करता आया और पता नहीं पिछले जन्मों में मैंने क्या क्या किया तो आगे आपको कृष्ण वो भी राह दिखाएंगे कि उन समस्त कर्मों से कैसे मुक्त हों ताकि आने वाले समय में मृत्यु के समय में कर्म फल का कोई बैलेंस बाकी नहीं हो तो केरी फॉरवर्ड क्या होगा जब बई खाते पूरे इकतीस मार्च को जीरो हो जाएंगे न किसी से लेना न किसी को देना न कोई घर में सामान है तो फिर अगली बाई खाते में शुरुआत कैसे करेंगे कुछ भी नहीं तो फिर यही हमारी मुक्ति है यही जन्म मरण से या इस संसार चक्र से मुक्ति है ये कर्मफलों से मुक्त होना मनुष्य को कृष्ण यहाँ सिखा रहे हैं तो यहाँ फिर वापस अपने बात पर आते हैं कि कृष्ण को वो कहते हैं कि तुझे ऐसे विषम समय में अवसाद क्यों हुआ यह विद्वानों को श्रेष्ठ जनों को शोभा नहीं देता फिर वो कहते हैं कि नाश तो विद्यते भावो जो असत है उसका कोई अस्तित्व नहीं है ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें जो सांख्य का सिद्धांत बताया है कृष्ण जी ने कि जो असत है असत से मतलब है जो परमेश्वर नहीं है जो सत नहीं सत मतलब ईश्वर असत असत्यने जो ईश्वर से अलग कुछ और है तो असत की कोई सत्ता नहीं ना सतो विद्यते भाव इसका कोई सत्ता नहीं है भाव का मतलब होता है सत्ता यहां पर असत की कोई सत्ता नहीं है संसार में और सत का कहीं अभाव नहीं है ये दोनों बातें बेहद महत्वपूर्ण है ये एक लकीर पूरे जीवन को बदल सकती है असत का कहीं अस्तित्व नहीं।, नहीं है मैंने हम अगर कहें कि यहाँ पर भगवान नहीं है तो ऐसी कोई जगह नहीं अगर हम एक पत्थर को लें एक जमीन को लें किसी व्यक्ति को लें कि यहाँ पर भगवान नहीं है तो ऐसी असत कोई वस्तु नहीं है ऐसी हो ही नहीं सकती जहाँ पर कि ईश्वर ना हो और सत का कहीं अभाव नहीं है यानी कुछ भी हो हर जगह परमेश्वर है यानी सत का कहीं अभाव नहीं ये नहीं कह सकते कि इस जगह के ऊपर परमेश्वर नहीं है अगर ऐसा होता कि कहीं सत का अभाव होता तो फिर हम उस जगह पर कितने भी बुरे कर्म करते कर्मफल से मुक्त क्योंकि उस जगह पर परमेश्वर नहीं तो परमेश्वर की सत्ता नहीं है जैसे हम कोई हिंदुस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के बाहर जाकर गाली दें तो हमारे शासन कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर हमारी सत्ता नहीं है लेकिन परमेश्वर की सत्ता ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर कि वो नहीं है अब उसकी और गहरे रहस्य की बात कि चूंकि आपकी चेतना ही आपका चैतन्य ही परमेश्वर है तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये बात ईश्वर से छुपा ली गई जो बात आप जानते हो वो ईश्वर जानता है आपने कहा कि यह बात तो कर ली किसी को नहीं मालूम पर एक ऐसा काम करके बताएं चाहे वो बुरा हो या बुर से बुरा हो नहीं लगेगा कर्मफल खुद से छुपा लें कि मेरे कोई नहीं मालूम कि मैंने किया खुद से अगर हम छुपा सकें तो शायद कर्मफल न लगे लेकिन हम स्वयं से कोई बात नहीं छुपा सकते स्वयं ही तो हम चैतन्य हैं इसलिए जब हम स्वयं से नहीं छुपा सकते तो ईश्वर से नहीं छुप सकती फिर वो है कहते हैं कि <coughs> परम सत्य को जानने वाले जो लोग सत्य को जानते हैं ईश्वर को जानते हैं वो दोनों का ही स्वरूप जानते हैं असत का भी और सत का भी यहां फिर उस असत से अलग मतलब है थोड़ा समझने के यहां पर असत यानी नेगेटिविटी सत्य नी पॉजिटिविटी अब हम यहां पर कहें कि एक लड्डू ले आओ तो एक लड्डू लाया जा सकता है पर जहाँ लड्डू नहीं है वहां से एक लड्डू ले जाओ तो कैसे जाएगा जो है ही नहीं तो है ना ऋणात्मकता ऋणात्मकता का कोई अस्तित्व तो नहीं है लेकिन फिर भी ऋण संसार में है हम लोगों से उधार लेते हैं ये ऋण है हम अपने माता पिता से जन्म लेते हैं ये पितर ऋण है तो ऋणात्मकता अब उस ऋणात्मकता को हम हाथ में ले तो नहीं बता सकते लड्डू को तो हाथ में लिया जा सकता है लेकिन उसकी उधारी को कैसे हाथ में लिया जा सकता नहीं बताया जा सकता लेकिन जो तत्वदर्शी हैं वह जानते हैं कि धनात्मकता और ऋणात्मकता दोनों का स्रोत परमेश्वर है दोनों का उद्गम ईश्वर से है परमात्मा से दोनों का उद्गम है यानी जो धनात्मकता है वो भी ईश्वर से उत्पन्न है जो ऋणात्मकता है उसका स्रोत भी परमेश्वर है जिसको हमने जब शिवशास्त्र पढ़े थे जब भी समझा था कि शिव को हम शून्य कहते हैं कि उसी से धनात्मकता की श्रृंखला निकलती है एक दो तीन चार और उसी से ऋणात्मकता की भी श्रृंखला निकलती है ऋण एक ऋण दो ऋण तीन और दोनों कहाँ मिलते हैं शून्य पर आकर मिलते हैं शून्य से दोनों इसीलिए शिवजी की बरात में सब दिखते हैं बुद्ध पिशाच भी दिखते हैं और संत मुनि भी दिखते हैं क्योंकि वहां धनात्मकता ऋणात्मकता दोनों वहां पर उनका संगम होता है इसलिए परमेश्वर के सत्य को जानने वाला ये जानता है कि दोनों का उद्गम दो यानी ऋणात्मकता धनात्मकता सुख और दुख पाप और पुण्य दिन और रात अच्छा और बुरा भूतकाल और भविष्यकाल इन दोनों का उद्गम परमेश्वर से यानी परमेश्वर के अस्तित्व से दोनों उद्घाटित होते हैं, दोनों उसी से निकलते हैं और अंततः उसी में समाहित हो जाते हैं जो जहां से निकलता है वहीं समाहित होता है हम देख चुके हैं पानी की बूंद समुद्र से निकलती है घूम फिर के चाहे वो कितने भी समय बाद वापस समुद्र में मिल जाते है। आत्मा परमेश्वर से अलग हुई है अलग हमारी भाषा में बोलते हैं हम अलग तो कभी हुई नहीं है क्योंकि जो कुछ है वो सभी तो ईश्वर है तो वापस अंततः वहीं पे विलीन होती है ये उसके संसारिक यात्रा जब समाप्त होती है उसी में विलीन होती है वो यात्रा छोटी हो सकती है बहुत बड़ी हो सकती है और जब वो मुक्त होती है तो एहसास क्या होता है कि कुछ भी नहीं हुआ जैसे कि आप रात भर पत्ते खेलो खूब सारे हारे जीते सब करा लेकिन चूंकि हम तो चारों पक्के दोस्त थे है ना सुबह उठकर क्या हुआ खाली मनोरंजन हुआ क्या हुआ कुछ भी नहीं हुआ क्या कोई काम हुआ नया कुछ भी नहीं हुआ क्या कोई उद्देश्य पूरा हुआ वो भी नहीं हुआ क्योंकि ये मनोरंजन में कोई उद्देश्य नहीं होता ऐसे ही पूरी सृष्टि परमेश्वर का मनोरंजन है उसका कोई उद्देश्य नहीं है उसका उद्देश्य मात्र मनोरंजन है परमेश्वर का मनोरंजन है रिक्रिएशन है उसने अपने खेल खेल में ये संसार बनाया उसके कुछ नियम बनाए उसमें सत्य छुपाया जैसे हम पत्ते छुपाते हैं एक दूसरे को नहीं बताते ऐसे उसने सत्य छुपाया कि कण कण परमेश्वर है और वही माया है जिससे सत्य छुप जाता फिर है फिर कृष्ण कहते हैं कि विद्वान वो है जो जीवित के लिए शोक नहीं करता और मृतक के लिए भी शोक नहीं करता क्योंकि जीवित के लिए शोक क्यों किया जाए क्योंकि सभी एक चक्र से जीवित भी होते हैं और मृत्यु की ओर सतत अग्रसर होते हैं और मरने वाले के भी लिए शोक नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें जो आत्मा है वो मरण धर्मा तो है नहीं अगर आप कहें कि उस आत्मा के इस शरीर को छोड़कर अन्यत्र चले जाने से हमको दुख होता है जिसको हम मृत्यु कहते हैं संसार की भाषा कि हमको उससे दुख होता है तो कृष्ण कहते हैं फिर जब वो जो बचपन से जवानी में आती है आत्मा फिर क्यों दुख नहीं होता जब जवानी से बुढ़ापे में आती तब तुमको क्यों दुख नहीं होता क्यों बुढ़ापे को भी पकड़े रहना चाहते हो तब क्यों दुख नहीं होता तो ऐसे ही जब वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती तब तुमको क्यों दुख होता है ये आत्मा के संचरण की गति को दुख का कारण मत बनाओ वो तो बचपन से जवानी में भी वही आत्मा आगे आती है वही बुढ़ापे में भी आत्मा आगे आती है वही नए शरीर में भी आती है वो फिर से जन्म लेती है और इस चक्र में उस आत्मा को तुम कभी भी नष्ट नहीं कर सकते उसे परमेश्वर में विलीन कर सकते हो नष्ट नहीं कर सकते एक बूद को भी आप नष्ट नहीं कर सकते आप उसको किसी भी रूप में ले जाओ भाप बन जाएगी फिर उसकी बूंद बन जाएगी फिर बरसात की बूंद बन जाएगी लेकिन उसको नष्ट नहीं कर सकते वो पुनः अपने समुद्र की ओर अग्रसर हो जाती ऐसे ही आत्मा हमेशा आपका तात्विक स्वरूप है और उस स्वरूप में कभी भी उसे नष्ट नहीं किया जा सकता उसके ऊपर जो शरीर का आवरण है वो सतत बदलता है और उस बदलते आवरण को दुख का कारण नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो तो बदलेगा ही जैसे हम रोज़ कपड़े बदलते हैं वो हमारे दुख का कभी कारण नहीं होता कि भाई ये कपड़ा मेला हो गया हमको दूसरा सुबह से बिल्कुल धुला हुआ पहनते हैं दोपहर तक थोड़ा गंदा होता है शाम को काफ़ी ख़राब हो जाता है अगले दिन हम उसको फिर दूसरा पहन लेते हैं तो अंतिम बात ये जो सुख दुख या जिसको हम शीतोष्ण कहते हैं यहाँ पर शीतोष्ण प्रत्येक रूप से कहते हैं शीत एने ठंडक उष्णता यानी गर्मी जब हम ठंडे प्रदेश में जाएं तो उष्णता अच्छी लगती है उष्ण प्रदेश में जाएं तो ठंडा अच्छा लगता है न उष्ण पूरी तरह से ठीक है ना शीत पूरी तरह से ठीक दोनों सुख दुख के रूप में इंद्रियां भोगती है और कृष्ण कहते हैं कि हे है अर्जुन वही व्यक्ति आत्मबोध के लिए परमेश्वर प्राप्ति के लिए उचित है उसको हम आत्म बहुत परमेश्वर प्राप्ति को क्या बोलते हैं अमृत पान कि अमृत पाने के लिए वही योग्य है जो इन दोनों परिस्थितियों में समभाव से रहता है ना आनंद में कभी उछलता नहीं दुख में कभी हताश नहीं होता उन दोनों स्थितियों में समभाव से रहने वाला वही व्यक्ति है अर्जुन धैर्यवान और ईश्वरीय अमृत को प्राप्त करने के लिए सुपात्र है तो आज अपनी बात यहाँ पूरी करते हैं उसके बाद में अगले हफ्ते अभी दूसरे अध्याय का अध्ययन आरंभ रखेंगे गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण नारायण सदगुरु देव की जय सखी सरकार की जय करुतार की जय राम